पाणो श्राद्ध में पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है किंतु एकोदिष्ट में ऐसा नहीं होता देव कार्य में दो और पितृ कार्य में तीन ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए अथवा दोनों में से एक-एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें इसी प्रकार माता-महु के श्राद्ध को भी समझना चाहिए जो हाल का मरा हो उसके लिए सदा बाहर जल के समीप पर तिल और कुश शहद पिंड और जल देना चाहिए मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना चाहिए घर में किसी के मृत होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में क्षत्रिय 12 दिनों में वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एक उद्दिष्ट साध्य करना बताया गया है 12वें दिन एक मास पर फिर डेढ़ मास पर तथा उसके बाद प्रति मास एक वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है सपिंडीकरण हो जाने पर उसके प्राणों श्राद्ध का विधान है सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होते हैं पितर दो प्रकार के होते हैं अमूर्त और मूर्तिमान नांदी मुख नाम वाले पितर अमूर्त होते हैं और प्राणो श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं एकोदिष्ट श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है इस प्रकार पितरों के तीन भेद स्वीकार किए गए हैं यह हमें विधि पूर्वक बताइए व्यास जी बोले ब्राह्मणों मैं सपिंडिकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूं सुनो सपिंडिकरण श्राद्ध विश्वे देवों की पूजा से रहित होता है इसमें एक ही अर्घ है और एक ही पवित्र का विधान है अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती सपिंडीकरण में अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूं एकाग्रचित्त होकर सुनो सपिंडीकरण में तिल चंदन और जल से युक्त चार पात्र होते हैं उनमें से तीन तो पितरों के लिए रखें और एक प्रेत के लिए प्रेत के पात्र से अर्घ जल लेकर ये समानाह समनसह औं इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में छोड़ना चाहिए शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करनी चाहिए स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोदिष्ट का विधान है यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडिकरण नहीं होता पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनके मृत्यु की तिथि को एकोद्धष्ट श्राद्ध करें पुत्रों के अभाव में सपिंड और सपिंड के अभाव में सहोदर इस विधि को पूर्ण करें जिसके कोई पुत्र न हो उसका श्राद्ध उसके दोहित्र कर सकते हैं पतृका विधि से व्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं जिनकी द्वयामुषायन संज्ञा है ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतिओं का मंत्रोच्चारण के बिना श्राद्ध कर सकती हैं वे भी न हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण रेखाएं क्योंकि राजा सब वर्णों का बंध होता है ब्राह्मणों सपिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रोपितामा है वे लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं उन्हें पितृ पिंड पाने का अधिकार नहीं रहता उनसे आरंभ करके चार पीढ़ी ऊपर के पतर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं पिता पितामह और प्रपितामह इन तीन पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के तीन पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं इस प्रकार छ ये और सातवां यजमान सब मिलकर सात पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है ऐसा मुनियों का कथन है यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता है सुनो मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिसाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है कुल में जो बालक दांत निकलने से पहले दाह आदि कर्म के अनाधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे समार्जन के जल का आहार करते हैं ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का अपक्षालन करते हैं उस जल से अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है ब्राह्मणों इस प्रकार विधि पूर्वक साध्य करने वाले पुरुषों के जो पितर दूसरी दूसरी योनिियों में चले गए हैं वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्य और जल के द्वारा पूर्ण त्रृप्त होते हैं मनुष्य अन्यायों पार्जत धन से जो शाद करते हैं उससे चाण डाल योनियों में पड़े हुए की होती है इस प्रकार यहां करने वाले भाई के द्वारा जो और जल पर डाले जाते हैं उनके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्त रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता श्राद्ध का दान संयमी अग्निहोत्री शुद्ध चरित्र विद्वान एवं विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए तृणाचिकेट त्रिमधु त्रिशूपांड संगवेता माता-पिता का भक्त भांजा सामवेद का ज्ञाता ऋतिक पुरोहित आचार्य उपाध्याय मामा ससुर साला संबंधी मंडल ब्राह्मण का पाठ करने वाला पुराणों का तत्वज्ञ संकलतहीन संतोषी और प्रतिग्रह न लेने वाला यह श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण हैं ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके पितर एक मास तक वीर्य में शयन करते हैं जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्ध में भोजन करता है उसके पितर उसके वीर्य और मूत्र का एक मास तक आहार करते हैं इसलिए विद्वान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो श्राद्ध के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है परंतु स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रित न करें यदि समय पर भिक्षा के लिए सन्नमी यति स्वयं पधारे हों तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके सन्नयचित्त से अवश्य भोजन कराएं विद्वान पुरुष साध में योगियों को भी भोजन कराएं क्योंकि पितरों का आधार योग है अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और साधवजी ब्राह्मणों को भी तार देता है इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाई हुई एक गाथा का गान करते हैं पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने उसका गान किया था वह गाथा इस प्रकार है हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा अथवा गया में जाकर पिंड दान करेगा